तो ज्यो का तो रह गया क्योंकि संन्यास लेने के पहले ऐसा ख्याल हो गया था जो जानना चाहिए वो मैंने जान लिया जो करना था सो कर दिया जो पाना था सो खा दिया तो, जो विशेषता नहीं होती वो पीछे आती हमारे तो हमारे पिता पिता मैं हमारे सिर पर आकर अभिषेक कर दिया कि तुम संन्यासी हो और बस मेरे विश्वास हो गया कि मैं सन्यासी हूँ हमारे अंदर कोई विशेषता न पहले थी न अब है मैं तो ज्योता मैं तो ज्यो का क्यों हूँ वही मरना वही जीना वही रोना वही हसना वही चना खाना वही दवाई खाना, वही दोई खाना। जी, जी, अपने में जो आकर्षण है वो जो आकर्षण भी अपना स्वरूप ही है तो ऐसा आकर्षण है कि मैं हूँ भी राम हूँ राम है बिना देख ही होता आत्मबुद्धि होती है। तो असल में चीज तो एक ही है उसको कोई राम कृष्ण शिव प्रति तो एक ब्रह्मांड के है कोई तो उमा गौरी काली सीता लक्ष्मी इस नाम से बोलते है वस्तु तो बिल्कुल एक ही सोना है उसमें ये सभी के मालूम करते हैं दो चीज तो है ही नहीं बिल्कुल दो होने पर दोनों अधूरी हो जाए यहाँ से यहाँ से पूर्व ये और पश्चिम ये और ऊपर ये और नीचे ये और बाहर ये और बीतरी तो उसमें से तो कोई चीज पूरी निकलेगी ही नहीं इसलिए चीज एक है उसका नाम अलग अलग रख के बोला जाता है पुराण वक्त भैरव जी महाराज बड़ी सुंदर इतने सुंदर है की उनको देख करके आग खेल आसुरी रखते है दीगाम्बर पहनते गन्ने से बालक के रूप में नृत्य करते है और ग्वाल बाल उनके साथ साथ मंडल बना करके नृत्य करतेष्ट देव को लेकर भैरव पुराना है भैरव पुराण है दिल पुराना पुराण है एक भी पुराण है उसमें ये अच्छा तो मूर्खता के कारण ही भेदभाव लगाया जो भगवान को बचा के पास जो बड़ा बारी सा नाला है ना उसके उसके उस पर कृष्ण भगवान जाते बताओ अब कैसे कृष्ण से कैसे काम चले कृष्ण तो जहाँ देखो वहां जाता और अब कृष्ण आए ये बात भी बिल्कुल गलत कोटि कोटि ब्रह्मांड जब नहीं पैदा हुए थे तब भी कृष्ण और जब टूट फूट जाते हैं तब भी कृष्ण सब कृष्ण सब ब्रह्मांडो में एक कृष्ण और सब कृष्णो में सब ब्रह्म ये तो ऐसी बहिमा है की जब तक सदगुरु की शरण रेख है और इसका रहस्य न समझा जा जाए बिल्कुल रख जाता है एक ही महिमा एक ही आनंद, एक शांति एक आनंद, एक ज्ञान सर्वत्र भरपूर तो है कृष्ण ही हाँ। बने हैं और क्या एक बीज है उससे पेड़ बना तो बीज पेड़ के रूप में बना है है तो बीज ही न केवल पेड़ के रूप में दिखाई पड़ता है तो, तो एक बीज जो है वो बनने वाला है बनने वाला है बिगड़ने वाला है सगुण है और एक बीज ऐसा है जो न बनता है न बिगड़ता है हमेशा एक रस रहता है परिपूर्ण रोग शोक के रूप में भी वही रोता है और जन्म मृत्यु के रूप में भी वही होता है जो चीज कहेंगे कृपा कर ये बदलाव है कि वो कौन सा कर्म है जिसको मनुष्य को करने का अधिकार है और जिसके पाप पुण्य उसे भुगतने पड़ते है दूसरे के कहने से किया हुआ कर्म को भी का भी फल भोगना पड़ता है क्या जो काम मैं करता हूँ अभिमान के साथ होता है उसका पाप पड़े लगता है और जो दूसरे की प्रेरणा से किया जाता है उसमें भी पाप पड़े लगता है कृत कारित अनुमोदित किसी का क्षम किया हुआ दूसरे के द्वारा कराया हुआ और कोई कर रहा हो वो रहा हा, हा, हा, कोई डंडा मार रहा हो किसी को कहा हाँ चार डंडा और मार तो वो भी बाकी हो जाता है इसलिए दूसरे की प्रेरणा से भी बुरा काम नहीं करना चाहिए हमेशा अपने को सावधान रखना चाहिए नहीं तो मरते समय जब मन कमजोर पड़ता है जैसे आज आपने एक बिच्छू को मारा देखा मैंने कहीं आ रहा था मैं टेहरी की तरह से चले थे। हाँ तो एक बड़ा भारी बिच्छू काला काला सामने निकल के आया। तो मेरे हाथ में डंडा था पहाड़ पर चलते है ना डंडा देखे हरू नजारे से दिमाग में ये खुरा पैदा हुई कि मैंने उस डंडे की जड़ से बिच्छू के डंक को दबा दिया दबा दिया फूट तो टूट गया उसमें से पानी निकलने लगा बिच्छू मरा तो नहीं लेकिन अब मरने का रास्ता खुल गया क्योंकि अब तो, तो चीटी लगेंगे उसमें चीटी लगेंगी और उसको पी जाएंगी तो बाद में बहुत दिनों तक उस दृश्य का ख्याल आता और ऐसे मालूम पड़ता कि मैं नरक में पड़ गया क्या गंदा दृश्य है तो ये आजकल जो हम लोग बुरे काम करते हैं वो अभी तो नहीं मालूम पड़ते हैं लेकिन बाद में चल करके जब दिमाग कमजोर होगा तो ये फिर उभरेंगे और आदमी को काफी बनावे इसलिए होश वास्त में ही आदमी को अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए आद्य शंकराचार्य जी पूर्ण वेदांतिक वेदांत निष्ठ थे फिर भी उन्होंने अलग से शक्ति की उपासना क्यों की उनकी शक्ति उपासना भी वेदांत निष्ठ है या सांप्रदायिक कोई जिज्ञास का समाधान करेंगे प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है असल में भगवान श्री कृष्ण श्री शंकराचार्य सर्वथा अद्वैत निष्ठ थे लेकिन उनके पास बहुत से साधारण बुद्धि के लोग भी आया करते थे और वे आत्मा प्रभ है इस अद्वैत तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते थे तो उनसे उपासना करवा के बारम्बार इष्ट देव का चिंतन करवा के उनके अंत को शुद्ध करने के लिए तरह तरह के रूप बताया करते थे उन रूपों में कोई फर्क नहीं है जो राम है सोई कृष्ण है सोई देवी है सोई शिव है परंतु एक रूप में मन लगाने से चित्त का चंचल होना कम होता है वासनाओ का उठना कम होता है और वो मनुष्य अद्वित तत्व के ग्रहण करने के योग हो जाता है दूसरी बात देखो नाम और रूप के भेद से तत्व का भेद नहीं होता कुंडल और कड़ा और हार के भेद से सोना में भेद नहीं होता इनके लिए तो आकाश में अलग अलग बनने की जगह लिए, है सकल सूरत ही बन सकती है परंतु अद्वैत परमात्मा के लिए तो ऐसी जगह ही नहीं है इसलिए अधिकारियों के भेद से भगवान शंकराचार्य ने उपासना के भेद बताए उसमें एक ही ब्रह्म की उपासना है अनेक ब्रह्म की उपासना कभी नहीं है सर्वत्रे कही है यदि आप पढ़ते हो सैकड़ों स्त्रोत्र शंकराचार्य के बनाए हुए अंत में शब्द होता, ब्रह्म ही है यही वर्णन आता है दूसरा कोई है ऐसा वर्णन नहीं आता है आप ते तो मां, मां में वो कौन थे यजंत अभी भी पूर्व कम वे पहचानते नहीं है पूजा तो भगवान की ही करते हैं श्री हड़िया बाबा जी महाराज ने दोनों हाथ से बालू उठाए और बोले संतानु देख जब तक ये बालू साक्षात परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा का मालूम लगे तब तक, तक समझना कि ब्रह्म का ज्ञान अधूरा है आधा ब्रह्म है आधा नहीं है तो बालू पर बालू उठा के चढ़ाने लगे की दी बालू की बना और उस पर बालू लेके चढ़ाने लगे देखो ब्रह्म पर ब्रह्म चढ़ने वाला भी ब्रह्म चढ़ाने वाला भी ब्रह्म ये जो हम लोग आपस में भेद करते हैं, शिव का विष्णु का राम का कृष्ण का ये अपनी निष्ठा बढ़ाने के लिए ठीक है कि अपना प्रेम बढ़े निष्ठा बढ़े इसके लिए तो ठीक है और बाकी तो है सब का सब एक ही है सोने के एक पत्थर पर पत एक मंजर बनाया जाए और उसमे शंकर जी की मूर्ति बनाई जाए और उसी में एक पनाले का छेद बनाया जाए और वहां से निर्माल्य का जल निकले ऐसा मालूम पड़े वो तो निर्माल्य का जल भी सोना ही है और वो शंकर जी भी सोना है वो मंदिर भी सोना है असल में एक ही तत्व ये सब का सब है दूसरा तत्व है नहीं इसलिए बिल्कुल गड़बड़ा गड़बड़ा करके अपने इष्ट देव को कभी बदलना नहीं चाहिए वही इष्ट है अपने मंत्र को कभी बदलना नहीं चाहिए वही मंत्र है कोई आके कहे कि तुम अपना मंत्र छोड़ दो और हम बताते हैं वो बद को तुमको चीला बनाना चाहता है स्वार्थी है एक ही परमात्मा है, कहीं भी आप तुलसी के पौधे में दीपल, दीपल के पेड़ में बेल के पेड़ में कहीं भी एक पत्थर के टुकड़े में कहीं भी परमेश्वर की आराधना कीजिए सर्वत्र परमेश्वर ही है और उसी की आराधना होती है आप जानबूझकर कीजिए कि हाँ ये परमेश्वर है महाराज श्री विचारशीलों में मतभेद क्योंकि विचार अगर विचार सीलों में मतभेद न होता तो कोई दुनिया में विचार होते नहीं नहीं जब तक पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ओर से बात सोची जाती है तब तो उसमें से नई नई बातें नई नई विचार निकलते है और जब सब लोग एक ही बात मानने लग जाए लग जाए तो सब के सब पत्थर की तरह हो जाए तो, तो किसी काम के रहेंगे ही नहीं, नहीं जड़ता हो जाएगी सृष्टि में इसलिए बुद्धि जागृत रहे नए नए विचारय हों ये तो आवश्यक है ये बात है कि अपना अपनी जो निष्ठा है उसके समर्थन के लिए विचारों का उदय होना चाहिए दूसरे के दूसरे विषय के विचारों के समर्थन के लिए विचारों का उदय नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं किया कि शराब पी करके बहस करने गए तो मुद्दई की ओर से बहस कर दिया और जब मालूम हुआ कि नहीं बहस तुम तो मुद्दालय की ओर से करनी है तब अरे उस समय तो मैं उनकी ओर से जो कहना था कहा अब मैं ओर से बोलता हूँ तो इस तरह नहीं कर ऐसा हुआ है आ, ऐसी सच्ची घटना हुई है हाँ इस, इसलिए बहुत सावधान होकर सब काम करना चाहिए सब में पर्वात्पा है, इसके इस दूसरी कोई वस्तु है नहीं संबंध है सत्य से यदि एक आदमी तो वह चार बार असत्य बोलते पकड़ लेगा तुम्हारे तो तुम उसके अविश्वसनीय हो जाएंगे कभी वो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा इसलिए संसार के व्यवहार में विश्वसनीय बने रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है नहीं तो वो व्यवहार में भी कभी सफल नहीं होगा अब रही बात ये की यदि तुम तो अपने को विश्वसनीय बनाओगे तो व्यवहार में सफलता मिलेगी और नहीं बनाओगे तो विफलता मिलेगी और एक ये बात ध्यान रखो जो सत्य का प्रेमी होगा जो गला कटा के भी सत्य की रक्षा करना चाहेगा उसको सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी क्योंकि तो उसको जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब से तब, तब तक संतोष हो ही नहीं और जिसको असत्य में ही संतोष हो जाता है उसको तो सत्य की प्राप्ति कभी हो ही नहीं चाहती जो सत्य से प्रेम करेगा उसको सत्य बढ़ेगा और जो सत्य के उपेक्षा करेगा उसको कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी कार्य सिद्धि के लिए अनुष्ठान कैसे सफल होते कार्य सिद्धि के लिए पहली बात तो ये है कि की कार्य सिद्धि की इच्छा छोड़ देने से जो, जो भगवान करे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए खुश होना चाहिए हमारे मन का भगवान करे भगवान को बारम बार सुझाव तो नहीं देना चाहिए कई लोगों को आदत पड़ जाती है हर बात में सुझाव दिया करते हैं। है ये काम ऐसे कर दो भगवान ये काम ऐसे कर दो मानो भगवान को करने ही नहीं आता उनकी बुद्धि ही नहीं है अरे करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे लेकिन भगवान से कागवान तो से सिद्धि के लिए अनुष्ठान कैसे सफल होते हैं? यदि भगवान के लिए कार्य सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना हो तो विधि विधान से करना चाहिए एक तो कितना बड़ा अनुष्ठान है करोड़ रूपये का तो अनुष्ठान है और 500 रुपया लगा करके तुम तो उससे सिद्ध करना चाहते हो तो कभी सिद्ध नहीं होगा तो दूसरी बात तो ये है कि अनुष्ठान के अनुरूप उसमें संपदा लगनी चाहिए दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण जो उस अनुष्ठान को करे व्यन करो तो सदाचार के साथ करो ईमानदारी के साथ करो उसमें बेईमानी ना हो और श्रद्धा के साथ करो तो श्रद्धा चाहिए और ईमानदारी चाहिए और जैसा अनुष्ठान करवाना हो उसके अनुसार उतना ही बड़ा या उतना ही छोटा करवाना चाहिए पांच पैसे की सुपारी से अनुष्ठान हो जाता और नहीं लग, नहीं है और लाखों रुपये लगाने पर भी नहीं होता है इसलिए अनुष्ठान सदाचार पूर्वक रह करके विभूत ध्यान से जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करना हो उसके अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए तो भगवान के नाम में जो शिकायत है वो अनुग्रह ही अनुग्रह है अपन लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने अपनी सारी करुणा नाम में जा रहे और धर्म की दृष्टि से नामोच्चारण की सारी शक्ति विधि पूर्वक श्रद्धा से नामजट कर रहे हैं तो आ, आ। नाम की तो उसमें अचंत्र शक्ति है ही जैसे हम कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इस जाकर टकराता तो जब हम कोई शब्द बोलते हैं राम राम राम जो तो हमारे एक एक नस नाड़िया तक रहता है उनमें स्पंदन पैदा करता है और सूखी ही शक्तियों को जगाता देता है और तो ज्ञान की दृष्टि से भक्त की जो श्रद्धा है वही दामगी राम राम करने से एक मुसलमान को फायदा नहीं भी हो सकता है और उसी को अल्लाह अल्लाह को पूरा करने से बहुत लाल हो तो वो मुसलमान की या हिंदू की श्रद्धा है धर्म में शब्द की शक्ति है तत्व ज्ञान में श्रद्धा है अनुग्रह का का का है बात जो है जिसको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा वो तो सत्य को समझ सकता है और नहीं तो वो कुछ न कुछ कल्पना करता रहेगा किसी को हम पहचानते नहीं है सब अंधेरा अंधेरा लगता है आदर सत्कार न हो तो नाराज न ना हो क्योंकि हमारी आप बिल्कुल देखी परम पूज्य श्री महालष्टि के श्री चरणार में हम सबके सागर सष्टांग धन्यवाद महर्षि ब्रह्म भी ब्रह्मविद विद्यान ब्रह्मविद वरिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ इन शब्दों को पर कृपया सामान्य प्रकाश ये जीवन मुक्ति की जो भूमिकाएं बताई हुई है शास्त्र में सदिच्छा सन्मानसा ये सब है ना शुभ इच्छा शुभ इच्छा सद विचार सद विचार पहले शुभ इच्छा के हम सत्य को जाने तो ये जो दुनियादार लोग हैं वो सत्य से अपना व्यवहार नहीं करते हैं असत्य से अपना काम चला लेते हैं उनको सत्य जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसलिए भी तो सत्य से बिल्कुल विमुख और सदविचारणा जो सोचने आ कि क्या सत्य में क्या असत्य है हमें सत्य के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए तो शुभ विचारणा भूमिका आती है और उसके बाद बोलूंग जब विभिध्यासर होने लगता है तब मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और जिस वस्तु पर विचार करता है पूरा पूरा करता है और पूरा पूरा विचार होना माने अपने पर विचार होना अपने स्वरूप पर जब तक विचार नहीं होता जब तक हम ज्ञान पुस्तक लिखना प्रचार इन सब बातों पर विचार करते है तब तक वो व्यवहार है वो परमान नहीं है उसके बाद होता है सत्वापत्ति मारे निश्चय होने लक्ष्य में जाता है ब्रह्म। हो मारे अद्वितीय है मेरे सिवासी की सत्ता में एक मैं ही अनेक रूप से दिख रहा हूँ ये और उसके बाद सकते किसी से संग नहीं होता राग नहीं होता और उसके बाद तदार, तदार था, था। तदार था, दार था दार नहीं उसी चीज की ख्याल नहीं होता और उसके बाद दुरीय अवस्था हो जाती है फिर संसार का नहीं होता उत्थान नहीं होता तुरिया में अपने आप से उत्थान नहीं होता है और बाकी अवस्थाओं में अपने आप से उत्थान हो जाता है शुभेच्छा तो लगानी पड़ती है सद विचार में भाव लगा के दूर लगा विचार करना पड़ता है धीरे धीरे उन्नति करने की पद्धति है तो ये प्रम्परिक आदि जो अवस्थाएं हैं ये जितनी सूक्ष्मता जितनी आती है उतनी ही बढ़ती जाती है और आज तो जो बहुत छत्र चमर लगा और बहुत बहुत रेशमी कपड़े पहने बहुत आम आदम चले तम पर चले दिन में मसाल बजे दिन में मसाल जले तब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा महात्मा असल में महात्मा का लक्षण ये नहीं है महात्मा तो विरक्त होते हैं परमहंस होते है वही महात्माओं का लक्षण है जब से बाबा जी लोग शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं तब से वो सब बातों को व्यवहार नहीं ही आने और जब व्यरक्त लोग शास्त्रों की व्याख्या कर पा पे तब देखो क्या है स्का वक्र क्या है अवधूत गीता क्या है ऑपरेशन प्रतिष्द बढ़ाते बढ़ाते सब के परित्याग का वर्णन कर ले तो उन बातों को छोड़ दें भगवान तो के जन में मन लगाओ चाहे जनगुण का चिंतन करो चाहे सगुण का चिंतन करो एक बार दुनिया की ओर से अपना मन हटाकर वो कौन सी चीज है शरीर में जो सबको हिलाती चलाती है और सबके बारे में संकल्प करती है सबके बारे में निश्चय करती है वो कौन सी चीज है हमारे शरीर के जीकर जो मजा लेती है आनंद लेती है वो कौन सी चीज है हमारे शरीर में जो सत्य का साक्षात अनुभव करती है जब अपनी ओर विचार करते करते लौटते है तब परमेश्वर का साक्षात कर तो ऐसे ऊपर ऊपर ईश्वर के नाम पर थोड़ा गाय बजाज या हिया खेल लिया नाटक कर दिया वो दूसरी इससे हाँ, कैसा बोलना चाहिए कोई जिसकी कृपा करके तो एक दृष्टि प्रदान करने की कृपा हो तो आप बात करें तो ये हमसे कितना बड़ा कितना छोटा होगा शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए ये नहीं कि अपने बड़े से बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला की बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए मृदु बोलना चाहिए जहां तक हो सके मृदु बोलना चाहिए और बात अपने कहनी हो तो बहुत छोड़े हुए कहनी चाहिए बहुत विस्तार करके कुल बात नहीं करनी चाहिए नहीं तो उस बात का महत्व टूट जाता है जहां तक हो सके झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से बात कर रहे हो होनी चाहिए सुनने में प्रिय होनी चाहिए बाद विवाद जिसमें पैदा होता हो मतभेद होता हो लड़ाई होती हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और कठोर बात कहनी भी हो तो बहुत मृदुश से वो बात कहना चाहिए बात करने में पांच बात का ध्यान रखो जहाँ तक हो सके वो सत्य से तू बताओ और जिस तो बात करी जाए उसकी भलाई की हो, और होने में प्रिय लगे और विवाद पैदा करने वाली ना प्रेम पैदा करने वाली बात आपस में करने के लिए और अगर माफी मांग लेने से काम चल जाता हो तो शान में नहीं आना चाहिए बड़े प्रेम से माफी मांग लेनी चाहिए अपनी भूल स्वीकार कर देनी चाहिए कभी शोर उसको बुद्धि देंगे तो वो अपनी भूल कबूल करेगा और तो नहीं भी करे तो हमारा क्या बिगड़ता वर्णाश्रम व्यवस्था है। जन्व, जन्व है में है और ऐसे उसका संबंध स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म पूर्व जन्म के साथ दिया है क्या की भेदों में तो पेड़ पौधों की जाति का भी वर्णन है ये ब्राह्मण है, है ये क्षेत्र है ये भविष्य है कीड़े मकोड़ों का भी वर्णन है कि ब्राह्मण है क्षत्रिय वृक्ष और पशु पक्षियों का भी वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वृक्ष मनुष्यों का भी वर्णन है देवताओं में भी बृहस्पति ब्राह्मण है और इंद्र क्षत्रिय है पक्षियों में हंस ब्राह्मण है बाकी दूसरे पक्षी छत्रे हैं कौआ चांदाल है इस तरह ये वर्णाश्रम कहीं ऊपर से थोखा नहीं गया है प्रकृति के विचार से किसमें सत्गुण अधिक है किसमें रजोगुण अधिक है किसमें तमोगुण अधिक है इनका मिश्रण इन सब विचारों को लेकर के तब वर्णाश्रम माना गया है ये कोई अलग तत्व नहीं है काश्य है, तो है। बातरे है और सिर जो है ऊपरी भाग ये ब्राह्मण है और ये अपना अपना काम ठीक ठीक करते हैं तो कितना सोच विचार करके कितना अनुभव करके ऋषियों ने ये वर्णाश्रम का विचार किया होगा इस पर आप ध्यान देंगे तो हो जाएंगे ईश्वर में जाएगा शूद्र में वैश्वा नर है वैश्य में हिरण्य गर्भ है क्षत्रिय में ईश्वर है ब्राह्मण में ब्रह्म है साक्षात कुरी है किसी प्रकार ब्रह्मचारी में शुभ सूर्य है गृहस्थ में वैश्य है क्षत्रिय में क्षत्र में बाणप्रस्थ है और ब्राह्मण में ब्रह्मत्व है इस तरह ऐसा कोई मिट्टी में भी ये ब्राह्मणी मिट्टी है ये क्षत्रिय मिट्टी है ये बिस् मिट्टी है मिट्टी के भी बहुत भेद होते हैं काली मिट्टी होती है गरने वाली मिट्टी होती है शुभ बहुत सीखनी सीखनी पीढ़ी चीजें मिठी होती है उसको पहचानने वाले लोग पहचानते इसलिए ये वर्माश्रम जो है वो प्रकृति मूलक है उसमें ब्रह्म विचार नहीं चलता है की सब ब्रह्म ही है सब ब्रह्म ही है उसमें तो बहुत गंभीर विचार करके विचार की सूक्ष्मता प्राप्त की जाती है परमाणु क्या होता है प्रकृति क्या होती है उजगल क्या होते हैं आत्मोल्लास क्या होता है ये जितना हसी खेल हम लोग परमार्थ को समझते हैं और अपना बड़पन दिखाते हैं दिखाने में ये नहीं है सनातन धर्म और अद्वित बाद में क्या अंतर है और किसे श्रेष्ठ माना जाए उनका संबंध सनातन धर्म और अद्वैत बादलों क्या और श्रेष्ठ ऐसा है की वर्णाश्रम धर्म कर्म क्रम क्रम से पहले धर्म का अनुष्ठान करा के फिर दान दक्षिणा दिलवा के फिर बहादुरी का काम करा के फिर वेद शास्त्र का तत्व ज्ञान करा के क्रम क्रम से अद्वैष बाद की ओर ले जाता है और जो सिद्धांत ने एक बता दिया कि तुम ब्रह्म हो जो कंथाई लोग हैं वो तो पहले ही दिन बता देते हैं कि तुम ब्रह्म हो तो न उनको ब्रह्म ज्ञान है ना उनको ब्रह्म ज्ञान है, है एक फालतू चर्चा चलती है ब्रह्म ज्ञान के लिए क्रम क्रम से आगे चलना चाहिए क्रमे तो नहीं क्रम से ही आगे बढ़ना चढ़ना चाहिए अपने भरना संदर्भ का पालन करना चाहिए, करना चाहिए। तो क्रम क्रम से ऊपर उठना चाहिए एक चींटी की चाल होती है और एक चिड़िया की चाल होती है तो लोग जल्दी में आकर चिड़िया की चाल से चलना चाहते हैं चाहिए ये की वो धीरे धीरे चीटे की चाल से चढ़ जाए और अपने नक्शे पर पहुंचे